कूड़ा का मतलब है करी हाँ हाँ आप सोच रहे होंगे मैं पीछे ये कुकर की सीटी जानबूझकर बजा रहा हूँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम जो कूड़ा बनाने जा रहे हैं उसमें कुकर की ज़रूरत है ठीक है मगर जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम आज जो कूड़ा बनाएंगे उसमें कुछ हेल्थी चीज़ होनी चाहिए तो साहब हमारे पहले कूड़ा का नाम है अन्ना पकाई कूड़ा का मतलब होता है लौकी तो साहब इस कूड़ा में हमको चाहिए लौकी या दुधी आ, कौन सा गुड़ बोलते हैं इसको ये प्लेन गुड़ के नाम से मशहूर है तो साहब ये जो गुड़ है ना यानी कि जो लौकी है हमारी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है और लौकी के साथ यानी कि अगर हमने एक किलो लौकी लिया है तो एक पाव मूंग दाल तो हा मूंग दाल भी आप जानते हैं कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक दाल है क्योंकि ये पचने में सबसे हेल्थी होती है यानी सबसे आसानी से पच जाती है तो आज के हमारे अन्ना पकाई में हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं अन्ना और मूंग दाल यानी लौकी और मूंग दाल तो एक किलो लौकी है अगर जो तो चौथाई किलो मूंग दाल अब इसमें तड़का भी डालना है मगर देखिए इसमें तड़का जो है ना वो तेल नहीं घी का इस्तेमाल करेंगे देसी घी क्यों वो इसलिए कि ये हमारी मेन डिश होने जा रही है तो मेन डिश में हमको घी का फ्लेवर चाहिए इसलिए हम क्योंकि इसमें हमारे पास लौकी में कोई फ्लेवर नहीं है दाल में कोई फ्लेवर नहीं है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि या तो हमारे मसालों का फ्लेवर हो या फिर घी का जो फ्लेवर है वो आए तो ठीक है साहब ये हमारे इस करी का एक मेजर पॉइंट है तो साहब क्या करिए तड़के में दो चम्मच घी दो चम्मच उड़द की दाल दो लाल मिर्ची दो हरी मिर्ची और तीन टमाटर टमाटर बहुत बारीक नहीं मगर हाँ थोड़े छोटे टुकड़े काट लीजिए और एक चुटकी ही चाहिए मुझे अब साहब लौकी को काट के छील के उसके टुकड़े कर लीजिए अब यहां पर आपको एक मजेदार बात बताता हूं देखिए लौकी में बीज होते हैं तो साहब भारत के ही कुछ हिस्सों में लौकी के बीज निकाल दिए जाते हैं यानी जब लौकी पकाई जाती है तो उसके बीज निकाल दिए जाते हैं और कुछ हिस्सों में वो बीजों का इस्तेमाल किया जाता है अब मैं आपको बताऊं यानी कि मैं यानी कि वो व्यक्ति जो ये प्रोग्राम आपको सुना रहा है मैं ये सुंदरी जी की ओर से नहीं कह रहा हूं मगर मैं अपनी ओर से आपको बता रहा हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो लौकी के बीज को निकाल देने में भरोसा रखते हैं मगर हमारे घर में ही हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जो लौकी के बीज को रखने में भरोसा रखते हैं उनका कहना यह है कि लौकी के बीज को निकाल देना ऐसी ही बात हुई जैसे रसगुल्ले को छील कर खाना साहब जो लोग जो बिहार के लोग हैं ना वो इस उक्ति का अर्थ बहुत बखूबी समझ सकते हैं बाकी लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उनका कहने का मतलब यह है कि रसगुल्ले को छील के खाना जितनी बेवकूफी की बात हो सकती है लौकी के बीज को निकालना भी उतनी ही बेवकूफ़ी की बात है मगर खैर ये तो असाब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहें तो भैया क्या करिए कि घी डालिए कुकर में और उसको आग पर चढ़ा दीजिए उसके बाद उसमें तड़के का सामान यानी कि उसमें वो आपने जो उड़द दाल मिर्ची वगैरह लिया है वो डाल दीजिए और टमाटर डालने के बाद उसमें कटी हुई लौकी मूंग की दाल थोड़ा पानी आधा चम्मच हल्दी और साहब उसको चढ़ा दीजिए पक जाने दीजिए देखिए लौकी और मूंग की दाल पकने में आपको अगर आपने मीडियम आँच रखी है तो ज्यादा से ज्यादा दो सीटियां बस दो विसल आने दीजिए और साहब उसके बाद कुकर बंद कर दीजिए अच्छा यहां पर आपको ये बता दूं साहब मैं वो लोग जो पहली बार खाना बना रहे होंगे उनके लिए ये संदेश है कि कुकर को अपने आप ठंडा होने दीजिए कोशिश ये मत करिए कि जल्दी के चक्कर में कुकर में से स्टीम निकाल दें क्योंकि खाना कुकर में स्टीम से पकड़ा है और जब आप आंच बंद कर देते हैं यानी जब आप फ्लेम को ऑफ कर देते हैं तो जो स्टीम उसके अंदर है वो स्टीम कुक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है और इस्तेमाल होने के साथ साथ धीरे धीरे वो स्टीम जो है वो नीचे बैठती जा रही है यानी उसका कंडेंसेशन भी हो रहा है जब कुकर में से प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टीम का काम हो चुका अब स्टीम नहीं है कंडेंसेशन हो चुका है और अब आपका खाना जो भी आपने पकाया था वो अगर पकना है तो पक चुका है तो साहब यहां पर हमने जो खाना पकाया था वो दो सीटी के बाद कुकर में से पूरी स्टीम निकल जाने का इंतजार करने तक यानी इस कुकर को ठंडा होने दीजिए और जब वो खोलने लायक हो जाए तो खोल लीजिए और खोल करके एक करछुल यानी लेडल लेकर के उस लेडल से उसको जो भी आपका सामान जो बना है यानी कि दाल और लौकी उसको क्रश कर दीजिए स्मैश कर दीजिए और यहाँ पर आप उसमें सॉल्ट ऐड करिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सॉल्ट जो है ना वो इस स्टेज पर ऐड करना है अब आप पूछेंगे साहब सॉल्ट को इस स्टेज पर क्यों ऐड कर रहे हैं भैया इस पर्टिकुलर डिश में हमको सॉल्ट यहीं पर एड करना है बिकॉज अगर मैं सॉल्ट पहले एड कर दूंगा तो मेरी दाल और लौकी के पकने में डिफरेंट टाइमिंग हो जाएगा One will absorb salt and the other will absorb salt at a later डे later time actually। ठीक है तो साहब यह तैयार हो गई आपकी अन्ना पकाई कूड़ा अब मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा एक अन्ना पकाई दूसरी भी बताऊंगा मगर वो अभी ठहरिए अभी यहां पर इसका एक वेरिएशन बताता हूं वेरिएशन यह है कि आप मूंग दाल की जगह पर अरहर दाल या तूर दाल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर जब आप तूर दाल इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त एक सावधानी बरतती है वो ये कि आपको तड़के में थोड़ा लहसुन भी डालना पड़ेगा यानी आप चार पांच कलिया लहसुन बारीक काट लीजिए उसको उसको भी अपने तड़के में डाल लीजिए अब देखिए यहां पर आप कहेंगे साहब कि तुअर दाल के साथ में लहसुन की क्या जरूरत है तुअर दाल के साथ में लहसुन की जरूरत इसलिए है क्योंकि उस कूड़ा में लहसुन की स्मेल इज इंपॉर्टेंट नो नो नो नो इट इट नॉट कच्चा लहसुन पका हुआ लहसुन जिसकी स्मेल उस तूर दाल के साथ में एड्स टू द टेस्ट फ्लेवर ठीक है अच्छा यहां पर ध्यान रखना है कि नमक यहां भी बाद में ही डालना है और आपको दाल और लौकी को स्मैश करना है यानी लेडल से उसको स्मैश करना है कुकर के अंदर ही ठीक है अब साहब नेक्स्ट अन्नपकाई नुबुलु नुबुलू कोरा नुबुलू का अर्थ होता है तिल यहां पर अन्नपकाई यानी लौकी के साथ में हम तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब यहां पर तिल कितना लेना है आपको यह बता देते हैं देखिए तिल की तासीर गर्म होती है तो यह ध्यान रखिएगा कि तिल बहुत अधिक मात्रा में नहीं लिया जाए तो तिल आपको अगर आपने एक किलो लौकी ली है तो सौ ग्राम तिल आप लीजिए ठीक? अब लौकी के टुकड़े काट लीजिए और उसको आपको इस्तेमाल करना है जैसे भी और ये जो तिल आपने लिए थे ना इनको पहले तो ड्राई रोस्ट करिए और ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लीजिए यानी ग्राइंडर में इसको डालके उसको आप एक पाउडर बना लीजिए अब साहब उसके बाद तड़का आपको तैयार करना है इस तड़के में आपको चना दाल वही दो चम्मच उरद दाल दो चम्मच ज़ीरा एक चम्मच ठीक है तो अब साहब अपने कुकर में घी डाला उसके बाद उसमें चना दाल डाली फिर उड़द की दाल डाली और आपने जो लाल मिर्च और हरी मिर्च ली है वो डाल दीजिए जीरा डाल दीजिए और उसको तड़का थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसके बाद आप उसमें लौकी डाल दीजिए और एक ग्लास पानी दो सीटी होने दीजिए दो सीटी हो जाए तो उसके बाद आपका जो पानी है ना वो थोड़ा पानी बच जाएगा भी इसमें उस पानी को अलग कर लीजिए और एज यूज़ुअल जैसा हमने कहा था उसी तरह से इस सब्जी के ऊपर आपको वो तिल का पाउडर डालना है तिल का पाउडर डाल दीजिए और जो पानी हमने निकाला था उसमें से थोड़ा सा पानी या ताजा पानी वापस डालिए इस सब्जी के ऊपर और उसको पांच मिनट तक खुला रख के आंच पर चढ़ा दीजिए धीमे आंच पर अब साहब ये सब्जी आपकी थोड़ी लुटपुटी टाइप की होगी यानी कि ये पूरी तरह से ना तो करी है रसेदार सब्ज़ी नहीं है और ना ही बिल्कुल ड्राई है इसमें थोड़ा पानी है थोड़ा सब्जी है और इसको ऐसा लुटपुटा ही पेस्ट टाइप का कह सकते पेस्ट तो नहीं क्योंकि मैंने इसको स्मैश नहीं किया है मगर लुटपुटी आप समझ सकते हैं तो साहब ये सब्जी आपकी तैयार हो गई इसको आप चावल के साथ में बहुत ही बढ़िया से खा सकते हैं आप चाहे तो चपाती के साथ में भी खा सकते हैं अच्छा और यहां पर हम थोड़ी फ्रीडम आपको भी दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी ज्यादा भी रख सकते हैं इसको पूरी तरह से लुटपुट करना या ड्राई करना इसका कोई बंधन नहीं है क्योंकि ये सब्जी अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा भी तो अच्छी लगेगी मेन डिश के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो साहब ये हमारी दो अन्ना पकाई की करीज है अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे मगर अब लगता है कि सब्जियां हो गई बहुत अभी थोड़ा आ, कुछ और बनाते हैं अगले हफ्ते के लिए आज्ञा दीजिए और फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त